महाभारत आशमेधिक पर्व एक चतर अहंकार की उत्पत्ति और उसके स्वरूप का वर्णन वर्णनवाच यह अहंकार उच्य अहम इत्यवती यह सर्ग उच्य ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जो पहले महत्व तो उत्पन्न हुआ था वही अहंकार कहा जाता है जब वह अहं अहम रूप में प्रादुर्भूत होता है तब वह दूसरा सर्ग कहलाता है अहंकारस्तादिकारिकेतना धातु प्रजा सर्ग प्रजापति यह अहंकार भूतादि विकारों का कारण है इसलिए वैकारिक माना गया है यह रजोगुण का स्वरूप है इसलिए तेजस है इसका आधार चेतन आत्मा है सारी प्रजा की सृष्टि इसी से होती है इसलिए इसको प्रजापति कहते हैं देव नहम प्रभु देवो मनसस् त्रिलोह कृन अहमित सर्व अभिमता सोचते यह स्रोतादि श्रोत्रादि इंद्रिय रूप देवों का और मन का उत्पत्ति स्थान एवं स्वयं भी देव स्वरूप है इसलिए इसे त्रिलोकी का कर्ता माना गया है यह संपूर्ण जगत अहंकार स्वरूप है इसलिए यह अभिमनता कहा जाता है अध्यात्म ज्ञान तृप्ता मुनीतात्मना स्वाध्याय कृत सिद्धांोक स्नातन जो अध्यात्म ज्ञान में तृप्त आत्मा का चिंतन करने वाले और स्वाध्याय रूपी यज्ञ में सिद्ध है उन मुनिजनों को यह सनातन लोक प्राप्त होता है अहंकारेणा तो गुणान वैकारिक सते जगत तथा समस्त भूतों का आदि और उत्पन्न करने वाला वह वा अहंकार का आधार आधारभूत जीवात्मा अहंकार के द्वारा संपूर्ण गुणों की रचना करता है और उनका उपभोग करता है यह जो कुछ भी चेष्टाशील जगत है वह विकारों के कारण रूप अहंकार का ही स्वरूप है वह अहंकार ही अपने तेज से सारे जगत को रजोमय भोगों का इच्छुक बनाता है इतिश्री महाभारते आश्वधिके परमणि अनुगृिता परमणि गुरु शिष्य संवाद एक चुराशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुग्रता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ